महापथ पर जो यात्रा करते हैं धैर्य के सत्व में उन्हें अपनी आत्मा को नहलाना होगा उन्हें अनंत प्रतीक्षा की तैयारी करनी होगी ऐसा नहीं है कि उन्हें अनंत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी यही उल्टी बात है अनंत प्रतीक्षा की तैयारी होगी तो क्षण भर में भी हो सकता है और इसी क्षण पाने की चेष्टा होगी तो अनंत में भी नहीं होगा होने का मार्ग ही है कि मैं राजी हूं प्रतीक्षा के लिए रोकने का उपाय यही है कि अभी हो जीवन में जो भी महत्व है वो ऐसा नहीं होता अधैर्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं जो भी महान है जीवन में उसके लिए पात्रता में उतनी ही महान प्रतीक्षा चाहिए हम परमात्मा को भी ऐसे चाहते हैं जैसे बाजार गए और कोई सामान खरीद लाए। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। थोड़ा कठिन मालूम पड़े परमात्मा एक भाव दशा है वस्तु नहीं और धैर्य अनंत धैर्य आप में ही उस भाव दशा को पैदा कर देता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं कोई आता नहीं बाहर से आप ही मौन प्रतीक्षा करते करते परमात्मा हो जाते जल्दबाजी अभी हो जाए आपके भीतर ही उपद्रव बनाए रखती तूफान चलता रहता धैर्य में तूफान अपने आप खो जाता बुद्ध का बहुत जोर था महावीर का बहुत जोर है धैर्य पर और दुनिया में कोई भी अध्यात्म की धारा नहीं है जहां धैर्य पर जोर ना हो आपने पूछा कि कब होगा जान लेना कभी ना होगा आप चुप रहे मन ने सवाल ही ना उठाया कि कब होगा अभी भी हो सकता है इसी क्षण भी हो सकता है प्रतीक्षा के साथ आप दूसरे आदमी हो जाते हैं आपका गुणधर्म बदल जाता है धैर्य के सत्व में अपनी आत्मा को नहला 24 घंटे जहां तक बन सके जिस बात में भी बन सके धैर्य रखना और अगर थोड़े से आपको धैर्य के अनुभव हो जाएं तो फिर आप अधेरी कभी ना करेंगे सच तो यह है कि अधेरी करके हम बिगाड़ते हैं सब अधिक करके हम बिगाड़ देते हैं फिर जितना बिगड़ जाता है उतना अधेरी और बढ़ जाता है धैर्य करके हम साथ देते और जितना धैर्य का साथ होता है उतनी सफलता हो जाती सफलता हो जाती तो और भरोसा बढ़ जाता है और धैर्य की संभावना बढ़ जाती जीवन में दुष्ट चक्र निर्मित होते हैं आप अध्यय करते हैं काम बिगड़ जाता है तो आप सोचते हैं कि जब काम बिगड़ गया इतना अधैर्य किया तब भी बिगड़ गया अगर धीरेज रखते तो कहीं के ना रहते तो और अधेरी करो और जल्दबाजी मचाओ मौसमी फूल उगाने हो तो अधेरी चल भी सकता है लेकिन ऐसे वृक्ष लगाने हो जो कि शाश्वत हो सनातन हो और जिनमें फूल सदा ही आते रहे और जो सदा युवा हो सदा हरे हो ऐसे शाश्वत वृक्ष लगाने हो तो फिर मौसमी फूल लगाने वाला जो मन है वो काम नहीं आया उससे बचना होगा भूमि चाहिए धैर्य की तभी शाश्वत के बीच पनपते सूत्र कहता है अपनी आंखों को बंद मत कर और दोजे सुरक्षा के वजह से अपनी दृष्टि को मत हटा काम के वान उस व्यक्ति को विद्ध कर देते जो विराग को प्राप्त नहीं हुआ है यह दौर तिब्बती शब्द है और एक बड़ी कीमती तिब्बती प्रक्रिया इसे थोड़ा समझना जरूरी दूर जे का शाब्दिक अर्थ तो है वज्र सुरक्षा आपके आसपास जैसे पत्थर की एक दीवार बना दी जाए तो फिर कोई गोली आपको छू ना सकेगी कोई बंदूक से आपकी हत्या ना कर सके। आपके शरीर पर अगर एक लोहे का कवच बिठा दिया जाए तो फिर वाण आपको विद्ध ना कर सकेंगे जैसे भौतिक अर्थों में शरीर की सुरक्षा हो सकती है वैसे ही आध्यात्मिक अर्थों में आपके भीतर के सत्व की भी सुरक्षा हो सकती और इस सत्व सुरक्षा का जो रासायनिक विधि है उसका नाम दौर तिब्बत में दौरजे पर बड़ा जोर रहा है और तिब्बत ने इसके बड़े कीमती सूत्र खोजे हैं कि आदमी जिन जिन चीजों से बिंध जाता है असुरक्षित होता है ना बिंधे असुरक्षित ना रहे तो भीतर क्या किया जाए क्या ऐसा कोई उपाय है ऐसा उपाय है थोड़े से हम उदाहरण समझें तो ख्याल में आ जाए आप एक रास्ते से गुजर, एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती या सुंदर पुरुष दिखाई आप कंपित हो गए भीतर वासना उठ गई तीर भीतर छिद गया आप वही आदमी नहीं हो जो क्षण भर पहले थे वासना ग्रस्त है। क्या ऐसा कोई उपाय है कि सुंदर स्त्री दिखाई पड़े और आपके पास वो जो आकर्षण प्रवेश कर रहा है वो आप प्रवेश ना कर पाए ऐसा उपाय है बुद्ध ने कहा है कि शरीर को उसकी पूर्णता में देखो और जब सुंदर स्त्री दिखाई पड़े तो सोचो कि सौंदर्य और क्या है हड्डियां हैं मांस है मज्जा है सौंदर्य कहा है क्या है इसका स्मरण रखो इस स्मरण को गहरा करो तो सुंदर स्त्री को दिखाई पड़ के जो आकर्षण की धारा भीतर पैदा हो जाती है जो वासना जग जाती उसके विपरीत एक कवच निर्मित हो जाए सुंदर स्त्री को दिखाई पड़ के तब आपके भीतर कुछ भी ना होगा बुद्ध ने कहा है स्त्री को उसके शरीर को भेद कर देखो धन आकर्षित करे तो धन के प्रति सजग होकर देखो उससे किसको क्या मिला है? किसको क्या मिल सकता है लोभ पकड़े क्रोध पकड़े जो भी पकड़े उसे सजग होकर देखो उससे मिला क्या है किसको क्या मिला है और किसको क्या मिल सकता है और तुम क्या पा सकोगे अगर ये प्रतिति और ये विचार और ये निरीक्षण निरंतर चलता रहे तो विराग का जन्म होता है विराग दौर विराग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है अपने चारों तरफ चित्त के चारों तरफ एक सुरक्षा की दीवार निर्मित करने की तिब्बत में जब भी कोई साधक गहरी साधना में जाना चाहता है तो गुरु पूछता है क्या तुझे दौर उपलब्ध हो गया अगर दौर मिल गया हो तो ही आगे बढ़ तुम की खतरे हैं बिना दौर्जे के साधारण आदमी को इतना खतरा नहीं है जितना साधक को खतरा है साधारण आदमी को इतनी सुरक्षा की जरूरत भी नहीं ठीक वैसे ही जैसे साधारण नागरिक को कोई रक्षा कवच पहनने की जरूरत नहीं लेकिन सैनिक युद्ध के मैदान पर जाए तो उसको रक्षा कवच की जरूरत साधारण आदमी ठीक है वासनाओं से बिन्द जाता है दीप छिंच जाते हैं चलता जाता है लेकिन साधक तो किसी बड़ी यात्रा पर निकला है जहां उसकी शक्ति अगर इन क्षुद्र बातों में खोती है व्यर्थ बातों में खोती है तो यात्रा असंभव हो जाएगी और पहाड़ियों से गिरने का खतरा है समतल भूमि पर तो आदमी चल भी सकता है तो तिब्बत में वे कहते हैं कि उस यात्रा पर निकलने के पहले रक्षा कवच जे वज्र कवच चाहिए बौद्धों का एक संप्रदाय है वज्रयान। पूरी परंपरा ही इस वज्र के निर्मित करने पे खड़ी और ये वज्र निर्मित होता है और अब तो अब तक तो ऐसा था कि ये बात सिर्फ ऐसी लगती थी काल्पनिक होगी लेकिन अब तो वैज्ञानिक जांच की भी सुविधा है अब ऐसे यंत्र निर्मित हो गए हैं जो आपके पास रख दिए जाएं तो आपकी विद्युत तरंगों की खबर देते हैं अगर आप क्रोध से भरे हैं तो यंत्र खबर देता है अगर आप प्रेम से भरे हैं तो यंत्र खबर देता है अगर आप बैठे हैं और एक सुंदर स्त्री आपके पास से निकले तो यंत्र खबर देता है कि आप प्रभावित हुए नहीं? कि नहीं हीरा आपके सामने पड़ा हो तो यंत्र खबर देता है कि आप लालायत हुए या नहीं क्योंकि जब आप लालायत होते हैं तो आपकी विद्युत ऊर्जा उस हीरे की तरफ बहनी शुरू हो जाती और जब लालायत नहीं होते तो आपके पास कोई विद्युत ऊर्जा नहीं बहती हीरा वहां पड़ा होता है आप यहां होते हो दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होता इस अवस्था का नाम निराग भरथरी के संबंध कथा वो सारा राज्य छोड़कर चले गए और वो असाधारण व्यक्ति थे भरथरी क्योंकि उन्होंने राग को इतना जाना जितना शायद ही किसी ने जाना हो उन्होंने भोग को इतना जाना जितना जाना जितना शायद ही किसी ने जाना हो और स्वभाव जो भोग को इतना जान लेगा वो से छूट जाए अज्ञान में ही बंधन और भरथरी इतना भोगे कि उब गए किताब लिखी सौंदर्य शतक उसने बड़ी प्रशंसा की है सौंदर्य की भोग की राग की इस संसार की प्रशंसा में वैसे वचन फिर नहीं कहे गए उतना अनुभव का आदमी भी नहीं हुआ जिसने शरीर में काम में यौन में ऐसी गति पाई हो संसार जैसे परम अर्थों में भोगा गया लेकिन व्यर्थ हो गया फिर भरथरी छोड़कर चले दो किताबें लिखीं, फिर दूसरी किताब लिखी वैराग्य शतक एक था सौंदर्य शतक फिर लिखा वैराग्य शतक जंगल में बैठे ही एक दिन तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटी एक वृक्ष की आड़ में ध्यान कर रहे हैं। एक घुड़सवार दौड़ता हुआ आया और जिस वक्त गुल सवार की नजर नीचे गई उसी वक्त भरथरी की भी नजर नीचे गई देखा कि बहुत बड़ा हीरा रास्ते पर पड़ा है एक क्षण में यह सब हो गया और दूसरी तरफ से भी एक गुल सवार आया और दोनों गुल सवारों की तलवारें निकल गई क्योंकि तो वो हीरा दोनों को दिखाई पड़ गया और भरथरी को भी दिखाई पड़ रहा है दोनों ने तरवाले हीरे के पास टेक दी और दोनों ने कहा कि नजर मेरी पहले पड़ी है और मालिक में थोड़ी देर में खून खराबा हो गया दोनों की छातियों में तलवारें घुस गई थोड़े ही क्षण में दोनों की लाशें पड़ी थी और खून पड़ा था चारों तरफ टीरा अपनी जगह पड़ा था भर थरी हंसने लगे दोनों कहा अद्भुत जिसकी मालकियत की कोशिश की गई वे दोनों मालिक मर गए और हीरे को पता भी ना होगा कि मेरे पीछे ये हो गए सभी मालिक मर जाते हैं और हीरे पड़े रह जाते नए मालिक लड़ते चले जाते हैं और हीरे पड़े रह जाते उस घड़ी अगर हम कुछ जांच सकते तो दो आदमी तीव्र वासना से भरे हुए हीरे पट्टी टिके वो तलवारें ही हीरे के पास नहीं टिक गई थी उन दोनों की आत्माएं भी बाहर निकलकर उस हीरे के पास टिक गई तभी तो कोई अपनी जान देने को तैयार हो जाए वो हीरा उनके सारे जीवन को सब को खींच लिया हीरे ने खींचा ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि हीरे का कोई कसूर नहीं हीरे को पता ही नहीं वे खुद ही खींच गए असुरक्षित थे कोई दौर्जे उनके पास ना था ये एक आदमी भरथरी भी वहीं बैठा और ये हंसने लगा और इसे बड़ी हंसी आई क्योंकि जीवन का सारा उपद्रव प्रत्यक्ष हो गया उस घटना सारा संघर्ष व्यक्तियों का समाजों का राष्ट्रों का सब प्रकट हो गया उस छोटी सी घटना में जिस जिसपे हम लड़ते हैं वो पड़ा रह जाता है हम नष्ट हो जाते भरथरी ने आंखें बंद कर ली ये भरथरी दोरजे में वो हीरा वहां पड़ा है भरथरी यहां है लेकिन दोनों के बीच कोई संबंध निर्मित नहीं हो रहा भरथरी यात्रा पर नहीं निकल रहे हीरे की तरफ जीवन को जो जितना सजग होकर देखेगा उतना ही वासना छीण होती है और विराग का जन्म होता विराग कोई राग की दुश्मनी नहीं अभाव हाँ है इसलिए आप उनको विरागी मत समझ लेना यहां यह भी हो सकता था कि भरथरी देखते हीरे को बांक खड़े होते वहां से यहां हीरा पड़ा हीरा मैं नहीं रुक सकता इसका मतलब था कि राग था दोर्जे नहीं था पास में जो लोग भागते हैं संसार से उनके पास दुर्जे नहीं है अन्यथा भागने की कोई जरूरत नहीं भागते इसलिए कि डर है अगर थोड़ी देर रुका तो हीरा जीत जाएगा मैं हार जाऊंगा इसलिए रुको ही मत हीरा देखे कि भाग खड़े हो लेकिन भागने में ही तुमने खबर कर दी कि तुम्हारी यात्रा हीरे की तरफ हो गई वो पत्थर का टुकड़ा ना रहा हीरा हो गया और हीरा होते ही वासना प्रवेश कर गई नहीं तो पत्थर का टुकड़ा जो भागता है संसार से वो विरागी नहीं है वस्तुतः वो विपरीत रागी है उसका भी राग है लेकिन शीर्षासन करता हुआ राग सिर टेक दिया है उसने जहां आपके पैर टिके और मैं मानता हूं कि जहां पैर टेके हैं वहां सिर टेकना कोई अच्छी बात नहीं और उल्टा उपद्रव हो गया पैर ही ठीकते हीरे पर सिर टेकने की क्या जरूरत विराग का अर्थ है वो जो खींचता था नहीं खींच पाता क्योंकि मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मुझे दिखाई पड़ गई राग की व्यर्थता समझे इस फर्क को राग सार्थक है दोनों हालत में अगर मैं हीरे को पकड़ूं और राग सार्थक है विपरीत हालत में भी अगर मैं हीरे से भागूं क्योंकि दोनों हालत में हीरा बजनी है और मैं कमजोर हूं या तो हीरा अपनी तरफ खींच लेता है अपने से हटा देता है लेकिन दोनों हालत में हीरा पड़ा रहता है और मैं गतिमान हो जाता मैं कंपित हो जाता हूं हीरा नहीं कपता एक पत्थर का टुकड़ा जीत जाता और मैं हार जाता इधर या उधर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हीरे ने आपको चला दिया चलायमान कर दिया हीरे ने संसार निर्मित कर दिया ये मन का चलायमान हो जाना ही संसार है लेकिन एक और अवस्था भी है कि हीरा भी पड़ा है और आप भी है लेकिन कोई गति नहीं हो रही आपके भीतर से न हीरे के तरफ कुछ जा रहा है न हीरे के विपरीत कुछ जा रहा कुछ हो ही नहीं रहा हीरा ऐसे ही पड़ा है जैसे कोई भी पत्थर पड़ा और हीरा पत्थर ही है। दिया हुआ मूल्य आदमी का है एक कोहनूर को भी डालना और एक कंकड़ को भी डालना कंकड़ जरा भी शर्मिंदा ना होगा कोहनूर के सामने और कंकड़ एक बार भी प्रार्थना न करेगा परमात्मा से कि मुझे कोहनूर बना दो कोहनूर भी अकल के न बैठेगा कि मैं कोई कुछ खास पत्थर पत्थर है अगर आदमी जमीन पर न हो तो कोहनूर में और कंकड़ में क्या फर्क होगा कोई भी फर्क नहीं होगा आदमी ने फर्क पैदा किया आदमी को कोहनूर पत्थर नहीं है क्यों पत्थर नहीं है कोहनूर कोहनूर में जो चमक है वो आदमी की वासना की चमक वो जो कोहनूर में दिखाई पड़ रहा है वो आदमी के भीतर का भाव है आदमी अपने को ऊंडेल रहा है कोहनूर में और जो देख रहा है वो अपनी ही खोई ऊर्जा है अगर व्यक्ति राग को ठीक से समझता जाए तो विराग को उपलब्ध होता है विराग है और जब विराग की एक दीवार चारों तरफ खड़ी हो जाती है आप इस बड़े संसार में भी संसार के बाहर हो जाते तो हैं, फिर आप ठेठ बाजार में बैठे हुए हिमालय पर हो सकते हैं। अपनी आंखों को बंद मत कर और दौजे से अपनी दृष्टि को मत हटा संसार से आंखों को बंद मत कर बंद करने से कुछ हलना होगा संसार आंखों के भीतर खड़ा हो जाए अगर कुछ करना ही है तो संसार से आंखों को हटा दोजे पर लगा बंद मत कर वो जो सुरक्षा हो सकती है उस पर अपनी पूरी दृष्टि को लगा विराग तेरी समस्त दृष्टि बन जाए काम के वाण उस व्यक्ति को विद्ध कर देते हैं जो विराग को प्राप्त नहीं हुआ है कंपन से सावधान है कि सांस के नीचे पड़ने से धैर्य की पूंजी में जंग लग जाती और जंग लगी कुंजी ताले को नहीं खोल सकती। एक तो कुंजी का मिलना मुश्किल और मिल भी जाए तो हम उसे जंग लगा ले की कुंजी में जंग लग जाती है कंपन से जितना ही तू आगे बढ़ता है उतने ही तेरे पाओ को खाई खंडकों का सामना करना होगा और जो मार्ग उधर जाता है वह एक ही अग्नि से प्रकाश साधक के हृदय में जलने वाली अग्नि से वहां कोई बाहर का दिया सांस ना देगा और वहां कोई बाहरी प्रकाश नहीं है उस रास्ते पर रास्ता अंधेरा और अगर कोई बाहरी प्रकाश के आधार से जा रहा है वहां तो नहीं जा सकेगा क्योंकि वो अंधकार बाहरी प्रकाश से नहीं मिट सकता वो अंधकार और तरह का अंधकार है आपके दिए उसे नहीं मिटा सकेंगे उस अंधकार को मिटाने के लिए एक ही दिया है और वो है साधक के हृदय में जलने वाली साहस की अग्नि भय बाधा है साहस सीढ़ी है भय से विपरीत है साहस साहस का क्या मतलब होता है साहस का मतलब होता है जो अभी नहीं हुआ है जो अभी प्रगट नहीं है उसके लिए चेष्टा जो अभी अज्ञात में है उसके लिए प्रयास भय का मतलब है जो ज्ञात है उसको पकड़ के बैठ जाना आपका एक पैर जमीन पर जब आप एक कदम उठाते हैं जमीन से तो आप अज्ञात में कदम उठा रहे हैं अभी पैर उस जमीन पर पड़ेगा जिससे आप परिचित नहीं है अगर भयभीत आदमी है तो जिस जमीन पर आप खड़े हैं उसको पकड़े रहे अगर सास के आदमी हैं तो जिस जमीन को जान लिया उसको छोड़े ध्यान रहे भय पकड़ साहस त्याग जो जान लिया उसे छोड़े जिसे पहचान लिया और जिसमें कुछ भी न पाया अब उसको खोने में डर क्या है ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि जो जमीन पैर के नीचे से वो खो जाएगी लेकिन वो जान ली गई जी ली गई अब उसका सार क्या है नई भूमि का खतरा है पता नहीं भूमि हो भी या ना हो इस खतरे के कारण साहस की जरूरत है और धर्म की यात्रा तो निरंतर अज्ञात से अज्ञात में जो हम जानते हैं वो संसार है और जो हम नहीं जानते वही परमात्मा है उस अनजान में तो साहस की जरूरत पड़ेगी तो पहले तो भय को हटा देना जरूरी है और फिर साहस को जन्माना जरूरी है एक ही अग्नि से प्रकाशित है वो मार्ग साधक के हृदय में जलने वाली अग्नि से जितना ही कोई साहस करता है वह उतना ही पाता है और जितना ही वह डरता है उतना ही वह ज्योति मंद पर जाता है जैसे दिया जलता है बाहर का तो आपको पता है ऑक्सीजन से जलता है नाइट्रोजन से बुझता है ऑक्सीजन न हो पास दिए के हवा में तो दिया बुझने लगता है नाइट्रोजन ज्यादा हो तो बुझने लगता है अगर तूफान चल रहा हो और आपके घर के दिए का डर पैदा हो जाए कि तूफान में बुझ ना जाए तो एक कांच का बर्तन उस पर ढक देना बचाने के लिए तूफान शायद न बुझा पाता है। वो कांच का ढका बर्तन उसे शीघ्र ही बुझा देगा क्योंकि कांच के ढके बर्तन के भीतर बहुत थोड़ी ऑक्सीजन है जल्दी ही जल जाएगी दिए नाइट्रोजन बचेगी नाइट्रोजन बुझा देगी भीतर के दिए में भय नाइट्रोजन और साहस ऑक्सीजन वो भीतर का दिया जलता है जितना साहस हो बुझता है जितना भय हो और जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अपना रसायन विज्ञान है वैसा उस भीतर का भी अपना रासायनिक विज्ञान तो सब उपाय से जिन जिन उपाय से साहस बढ़े बढ़ाना और जिन जिन उपाय से भय कम हो वे वे उपाय करना तो ही वो ज्योति जलेगी जो वहां सांस देगी एक साधक अपने गुरु के घर से विदा हो रहा है। रात की अंधेरी और उस साधक ने कहा मैं रात यहीं रुक जाऊं रात अंधेरी है और रास्ता अनजान है फिर कोई संगी साथी भी नहीं तो गुरु ने कहा कि मैं तुझे दिया जला के दे देता तो ये दिया लेके चल जाता दिया जला के गुरु ने दे दिया वो साधक अपने हाथ में लेके जब सीढ़ियां उतर गया तो आखिरी सीढ़ी पर गुरु ने कहा एक क्षण रुक। और फूक मार के दिया बुझा दिया वो तो साधक ने कहा ये क्या खेल करते हैं आप गुरु ने कहा इस अंधेरे रास्ते पर तो मैं तुझे दिया दे दूंगा लेकिन मैं तुझे उस अंधेरे रास्ते पर कैसे दिया दे सकता हूं और इस अंधेरे रास्ते पर भी तू बिना दिया के ही चल अपने ही पैर की रोशनी से बेहतर है कम से कम तुझे ये तो पता चले कि अंधेरे में भी चला जा सकता है तेरा साहस तो बढ़े और फिर उस रास्ते पर जिसका तू पथिक मैं कोई दिया तुझे ना दे सकूंगा अचानक मुझे ख्याल आया इसलिए मैंने भूख मार के बुझा दिया कि जब असली रास्ते पर दिया न दे सकूंगा तो नकली रास्ते पर भी दिया देने से क्या सार है और यह दिया देके मैं तेरा भय बढ़ा रहा हूं दिया बुझा के तेरा साहस बढ़ा रहा तू अंधेरे में उतर जा खोजना रास्ता मिल ही जाएगा और खोजना अंधेरा भी कटी जाए कोई अंधेरा शाश्वत नहीं और फिर मेरे जलाए दीये का भरोसा क्या मेरी एक फूक ने बुझा दिया बाहर देख कितनी आंधी चल रही और जो एक फूक से बुझ गया है वांधी में बुझ जाए तो जो बुझी जाने वाला है उसे देने का भी क्या प्रयोजन है अगर मैं तुझे ऐसा दिया नहीं दे सकता जो बुझे नहीं तो जो बुझ सकता है उसे देने का भी कोई अर्थ नहीं ये बात मूल्यवान है और ध्यान में रखने की है तो उस रास्ते पर आपके भीतर की ज्योति ही काम पड़ेगी और भय अगर ज्यादा हुआ तो ज्योति आपके भीतर की नहीं जल सकती साहस हुआ तो जल सकती है वह हृदय ज्योति वैसी ही है जैसे किसी ऊंचे पर्वत शिखर पर चमकने वाली सूर्य की अंतिम किरण जिसके बुझने पर अंधेरी रात का आगमन होता है जब वह ज्योति भी बुझ जाती है तब तेरे हृदय से निकलकर एक काली और डरावनी छाया मार्ग पर पड़ेगी और तेरे भैकंपित पैरों को भूमि से बांध देगी भीतर की ज्योति जलती हो तो बाहर प्रकाश पड़ता है आप एक प्रकाश मंडल से गिर जाते है भीतर की ज्योति बुझ जाए तो आपका रास्ता आपके ही अंधेरे से भर जाता है और जैसे आपके बाहर आपका प्रकाश पड़ता है ऐसे ही आपके बाहर आपका अंधेरा भी पड़ता है जो भी आपके भीतर है वही आपके चारों तरफ गिरता रहता है अगर आप बहुत अंधेरे में घिरे हैं तो मत समझना कि वांधेरा रास्ते का अंधेरा है रास्ते पर ना तो अंधेरा है और ना उजेला है रास्ता अंधेरा दिखाई पड़ता है क्योंकि हमारे भीतर दिया नहीं और हमारी ही छाया चारों तरफ पड़ती है जगत और उस जगत के परमात्मा के नियम विपरीत है ठीक ऐसे ही जैसे आप झील के किनारे जाके खड़े हो जाएं और अगर मछलियां देखती हों झील की तो उन्हें आपका प्रतिबिंब जो दिखाई पड़ेगा वो उल्टा दिखाई पड़ेगा सिर नीचा होगा पैर ऊपर होंगे और मछलियां समझेंगी कि आप उल्टे खड़े क्योंकि मछलियों को क्या पता कि झील के बाहर नियम उल्टे झील के बाहर जो आदमी सीधा खड़ाया जिसको हम सीधा कहते हैं झील के बाहर झील में उल्टा दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब उल्टे हो जाते जिसे हम संसार कहते हैं वो झील के भीतर पड़ा हुआ है जगत यहां नियम उल्टे इस सूत्र को समझने के लिए कह रहा हूं कि यहां छाया तभी बनती है आपकी जब आपके चारों तरफ रोशनी होती यहां प्रकाश होता है तो ही छाया बनती है वहां जब प्रकाश नहीं होता तब छाया बनती है वहां के नियम उल्टे हैं यहां अंधेरे में कोई छाया नहीं बनती यहां अंधेरे में खड़े हो जाए तो कोई छाया नहीं बनेगी जगत में छाया बनाने के लिए प्रकाश की जरूरत है उस जगत का नियम उल्टा है वहां छाया बनती है तब जब प्रकाश नहीं होता और छाया मिट जाती जब प्रकाश होता अगर आपके आसपास अंधेरा पता चलता हो तो भय को कम करना और साहस को बढ़ाना यहां हम ध्यान में लगे वो भी भय कम करने और साहस को बढ़ाने का उपाय है हजार तरह से ये हो सकता है कभी छोटी छोटी बातों से हो जा एक महिला ने भारतीय महिला ने मुझे आके कहा कि विदेशी महिलाएं नग्न हो जाती हैं हमारी इतनी हिम्मत नहीं क्या बिना नग्न हुए घटना न घटेगी नग्न होने से घटना घटने का कोई संबंध नहीं संबंध किसी और बात से वो बात है भय और साहस की वो जो सरलता से नग्न खड़ा हो गया उसने बहुत सा भय छोड़ा वो कितना ही छुद्र मालूम पड़े कि कपड़े छोड़ने से क्या होगा कपड़ा नहीं छोड़ा उसने कपड़े ही छोड़ा होता तो कुछ भी ना होगा लेकिन कपड़ा छोड़ने के पीछे कपड़े में छिपा हुआ जो भय वो भी छोड़ा लोग मुझसे आके पूछते कपड़ा छोड़ने से क्या होगा कपड़ा छोड़ने की कोई बात ही नहीं है यार लेकिन कपड़ा पकड़ूंगा क्यों और छोड़ने से कुछ नहीं होगा तो पकड़ने से क्या हो जाए वो जो पकड़ है वो भय है भीतर फिर बहाने हम कहीं भी खोज ले सकते हैं क्योंकि हम अपने भय को भी रेशनलाइज करते हैं उसको भी तर्क बैठाते वो जो नग्न खड़ा हो जा रहा है वो एक भय छोड़ रहा है और एक साहस कर रहा है हो सकता है शरीर उसका कुरूप हो और लोग क्या कहेंगे और जिस शरीर को हजारों हजारों साल से हमने छिपाया है खुद भी नहीं देखा है दूसरों को देखने का तो सवाल ही नहीं उसे लोग देख क्या कहेंगे क्या सोचेंगे शरीर की नग्नता भी तो अपने को अनाव्रत छोड़ देना है लोगों के लिए पागल समझेंगे अनैतिक समझेंगे अधार्मिक समझेंगे बुरा समझेंगे क्या समझेंगे लोग वो सारा भय भीतर पकड़ रहा है उस भय को छोड़ने की बात है वस्त्र के साथ वो भी कभी गिरता है वस्त्र के गिरने के साथ कभी भीतर साहस का भी जन्म होता है मुझे याद आती है अमेरिका का एक युवा कभी है गिन्सबर्ग अजीब सी घटना उसके एक कवि सम्मेलन में घटी कैलिफोर्निया में एक कवि सम्मेलन में अपने गीत पढ़ रहा है गीत में ऐसे शब्दों का भी उपयोग था जिनको हम अश्लील कहते लेकिन गिन्सबर्ग का यह कहना है कि वे अश्लील शब्द हैं और हम उन्हें अश्लील इसलिए तो कहते हैं कि शरीर के कुछ अंगों को अश्लील कहते हैं और वे अंग भी हैं और जो है उसकी कितनी ही निंदा करो उससे कोई छुटकारा नहीं जो है वो है यथार्थ इसलिए वो असली शब्दों का भी सहज प्रयोग करता है लोग गुस्से में आ गए और एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि क्या तुम ये समझ रहे हो कि असली शब्दों का कविता में उपयोग कर लिया तो कोई बड़ा साहस किया तो किंस बर्ग ने कहा कि अब साहस की ही बात आ गई तो तुम आ जाओ मंच पर और नग्न हो जाओ या मैं नग्न हो जाता वो आदमी घबराया क्योंकि उसने यह नहीं सोचा था कि मामला यहां जाएगा और किंस बर्ग कपड़े उतार कर नग्न खड़ा होगा उसने कहा कि जो मैं कविता में कह रहा हूं कविता में नहीं कह रहा हूं मैं मनुष्य को उसके पूरे यथार्थ में स्वीकार करता हूं मेरे मन में कोई निंदा नहीं और कितने ही वस्त्र भीतर नंगा है वस्त्र ढांकने में कुछ भय तो उस महिला को मैंने कहा कि नहीं नहीं कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है वस्त्र छोड़ना आवश्यक नहीं है ध्यान बिना वस्त्र छोड़े भी हो जाता है हो गया है बहुतों को बुद्ध ने कभी वस्त्र नहीं छोड़े और ध्यान हो गया महावीर ने छोड़े और ध्यान हो गया कोई वस्त्र छोड़ने से ध्यान के होने न होने की बात नहीं है वो महिला बहुत प्रसन्न हो गई उसने कहा तब बिल्कुल ठीक है क्या बिल्कुल ठीक कौन सी चीज बिल्कुल ठीक ध्यान के बहाने भय बच गया ऐसी जटिलता है आदमी के मन की छोटे छोटे भी भय छोड़े छोटे छोटे भी साहस करें एक एक कदम उठाते उठाते हजारों मील की यात्रा की पूरी हो जाती